नाम धातु प्रकरण में कितने सत्र आए बंद कर पुत्र बंद करो पहला सत्र बताओ जिसको पूछेंगे दूसरा बोलो आगे आगे के नहीं कैसे भी भाषा आगे क्या है आगे क्या है तो आगे है पुस्तक देख रो दे नहीं बोलो बोल बोला किंग कि सत आगे नहीं कष्ट मिलते बोलो आगे शब्द पहर बोलो नहीं उसके बोलो शब्द पैर कला अलग अभ्र नहीं कलहा मतलब हम्म कला कलहा क्या है बोलो उसके पूर्व सूत्र क्या है कष्टाकरण उसके पूर्व सूत्र हाँ अभी चलेगा था आत्मने पद प्रक्रिया आत्मने पद होने के लिए क्या सूत्र आया पद संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र आया तंगाना व पद एक सूत्र और दूसरा एक ही सूत्र है आत्मने पद प्रत्यय विधान करने के लिए क्या सूत्र है अनुदात गीता आत्मनिपद और कोई है ये पद प्रक्रिया इसमें क्या है जो धातु मैं आत्मनिपद निमित्त नहीं है उसे क्या होता है शेषात कर्तरी परिचय तो वहाँ भी आत्मनिपद हो जाएगा इस प्रक्रिया में जो बताएंगे आत्मनिपद निमित्त नहीं था अन्यत्र भी आत्निपद हो जाएगा और जो सरित है वो आत्मनिपद निमित्त उसमें है कर्तिक क्रियाफल होने पर आत्मनिपद होता था अभी इस प्रक्रिया में जो सूत्र आएगा सरित हो याकारीत हो कर्तृगामीन क्रियाफल तो आत्मनिपद प्राप्त था कर्तृगामीन क्रियाफल नहीं होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा जैस सूत्र में इस प्रक्रिया में जहाँ आत्मनिपद विधान करेंगे उभय पद धातु से अकर्तृगामीन क्रियाफल में भी आत्निपद हो जाएगा कर्तगामीन क्रियाफल में आत्मनिपद प्राप्त था क्या था और यहाँ विधान करेंगे आत्मनिपद प्रक्रिया में कर्तृाम क्रियाफल नहीं होने पर भी आत्मपद हो जाएगा यदि सरित हो और यदि सरित नहीं हो अनदाती गीत नहीं हो तो आत्मनिपद प्राप्त था नहीं था वहां भी आत्मनिपद हो जाएगी इस प्रक्रिया में जो कहेंगे कर्तरी कर्म व्यतिहारे क्रिया विनिमय द्य। दुत्य आत्मने पदम कर्तरियात्म और कर्मणि आत्मबद हो जाता है भाव में कर्म में आगे सूत्र आएगा जितने धातु है सब अभी चल रहा है कर्तवाच्य चल रहा है कर्मवाच्य भाववाच्य हो तो जितने धातु जैसे भू धातु है सकर्म क्या अकर्म कह अकर्म धातु का कर्मणि बनेगा या कर्तव्य बनेगा कर्तव्य बनेगा कर्मणि बनेगा सकर्म धातु का कर्मणी बनेगा या कर्तव्य बनेगा दोनों बनेगा अकर्म धातु का कर्तर्य बनेगा और भाव में बनेगा तो धातु तो पर्स पदे ही किंतु भाववाच्य में बनाएंगे तो आत्मने पद हो जाएगा भूयते बन जाएगा पठध धातु पर्स में पदे आत्मनिपद पठती ग्छति पर्स में पदे किंतु कर्म करेंगे तो आत्मने पद हो जाएगा पठ्यते व्याकरण पठ्यते मैया गम्यते दृश्य धातु पर आया है अरे ऐसे में आया आया नहीं, नहीं है दृश्य धातु पश्च्य बनता है और यदि कर्मणि करेंगे तो दृश्यते आत्मनिर्भ हो, हो जाएगा इसलिए कर्मणी भाव में तो आत्मनिर्भर होगा किंतु ये कर्तरी आत्मनिर्भर करेगा ये सूत्र कर्तरी कब करेगा कर्म व्यतिहार कर्म न व्यतिहार व्यतिहार का अर्थ विनिमय इसका कर्म वो तो करेगा इसका कर्म तो ये करेगा तो, तो, तो, <givessti> तो, तो, तो कर्म का व्यतिहार हुआ दो व्यक्ति इसका कोई कर्म वो कर देता है उसका कर्म ये कर देता है तो कर्म का होगा विनिमय ये कर्म उसके लिए क्या तो वो कर्म इसके लिए क्या तो वहाँ ये सूत्र कर्म व्यतीह उसका अर्थ किया क्रिया विनिमय द्व्युति क्रिया विनिमय यदि सूचित होता है तो करता अर्थ में भी आत्मनिर्भ हो जाएगा जैसे लुया छेदने लुया छेदन है उभयपदी तो वहाँ कर्तृगामीन क्रियाफल हो तो आत्मनिर्भर प्राप्त है कर्तृगा क्रियाफल नहीं हो तो भी ये सूत्र आत्मनिर्पत्ति करें क्या व्यतिलुनीति वी अति व्यति ये दोनों है कर्म व्यतार का द्योतक कर्म व्यतिहार का ये द्योतक मतलब सूचक वाचक नहीं सूचक है व्यतिलुनीति का अर्थ क्या है अन्य से योग्य लवनम अन्न करो इसका लवण अन्य करता है इसमें त्रिप्पणी में दिया शुद्र से सस्यादि लवणम ब्राह्मण करोति, उसका कर्मी करता है तो ये क्रिया विनिमय उनसे व्यतिलुनीतें आत्मनिर्पद हुआ कर्तिक क्रियाफल नहीं होने पर भी कर्तग्यामीन क्रियाफल तो आत्मनिपद प्राप्त था अकर्तिमिन होने पर भी हो गया व्यतिलुनते बने गया न गतिसार्थेभ्य गत्यर्थक हिंसा धातु से क्रिया विनिमय होने पर भी न न आत्मनिपद नवती व्यतिगछति व्यतिनती बहुवचन है यहाँ क्रिया विनिमय है अन्य गमन अन्य अन्यकर्ता है अन्य हिंसा अन्य अन्यकर्ता है ऐसा है तो भी यहाँ प्राप्त था कर्तरी कर्म व्यतिहार सुदृशा से आत्मनिपद प्राप्त था गमन धातु से अनु धातु से आत्मनिपद प्राप्त था उसका निषेध कौन करेगा निषेध करने से आत्मनिर्पद नहीं हुआ तो पर हो गया व्यक्ति गच्छा व्यक्तिग्रहति अन्य योग्य गमनम कर अन्य कुरंती अन्य हननम अन्य कुरंती इस अर्थ अन्य कार्य अन्य करते यहाँ हे व्यतिहार विनिमय हे, तो भी ये सूत्र से निषेध हो गया गति अर्थ हिंसा से व्यतिहार कर्म में व्यतिहार होने पर भी आत्मनिपद नहीं होगा विषह विष विषह नी धातु नि से पर विष धातु से आत्मनिपद ये परसम पद धातु विशति प्रवेश करता है किन्दु निपूर्वक हो जाएगा तो आत्मनिपद हो जाएगा ये निवि सत्य तुता में आता है निवि हो गया नि नहीं होगा तो विशति गृह प्रविशति विशति होगा किन्दु निपूर्वक हो गया तो निभी साते, निभी साते, निभी सेते, निभी बनेगा हा क्रिया हा। भ्या भ्या परिवी अब कितने धातु का तो क्रिया बनाया क्रिय को प्रतिबद्ध करी धातु से आत्मनिपद होगा क्रिया डोकरी द्रव्य भी निमाए खरीद करने के लिए ये आत्मनिपदी है उभयपदी उभय पद्यवन से आत्मनिपद प्राप्त था आत्मनिपद प्राप्त था ये फिर क्या कहेगा परि भी अवश्य क्री से आत्मनिपद प्राप्त था ना नहीं कर्तृग्यामीनी क्रिया होने पर ही क्रियाफल कर्तग्या हो तो आत्मनिपद प्राप्त था कर्तग्मीन नहीं हो तो आत्मनिपद प्राप्त था नहीं था तो वहाँ ये लगेगा कर्तग्यानी क्रियाफल नहीं हो अ क्रियाफल हो क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिले तो भी आत्मनिपद हो जाएगा परिवी अवपूर्वक की धातु से परिक्रीणित अवक्रीणित विक्रीणित ये किस गणे में आएगा गया धातु में में नी ई कहा से हो गया ई हलोह विक्रीणित नब तो किस हो जाएगा अटक परिक्रीणित विक्रीणित अवक्रीणित ये परिवि अवश्य आत्मनिपद हो गया यहाँ परिपूर्वक विपूर्वक कृपूर्वक अवपूर्वक परसम पद प्रयोग नहीं होगा परी बी अब नहीं है तो धातु किणित बनेगा कि बनेगा विभ्याम जय हे जी, जी धातु परसम पद जयती जयती जय तु जयता दनता है जय गंगाधर हर सिंह बोलते हैं ना जय क्या है मालूम है जय लोट लकर क्या है हे गंगाधर जय जय गंगाधर हर शिव हर शिव जय गंगाधर संबोधन और जय लोट लिणी जय एक जय शब्द बनता है सुबंध बने जय हेरच अच होगा तो जय हथमांत बनेगा विसर्ग के साथ कि विसर्ग नहीं जय क्रिया पद है, जयती कि बी और परापूर्वक हो जाएगा तो आत्मनिपद हो जाएगा हे परसमब कित आत्मनपद विजयते पराजयते ये अभिनव चंद्रेश्वर विजय ते तराम विजय तमाम ये विजयते बी बीपुर जयते और आगे तिंगस्य से सूत्र से तरप तमप हो जाता है आमा होकर बनता है तमाम विजयते पराजयते आगे इसमें तदितम हे विजयते पराजयते ये धातु परसमबद्ध है परिसम होने पर भी वी परिपद किस सूत्र हो तो तो। से होगा का पंचम स्त स्था धातु से आत्मनिपद होगा स्था धातु परिसम पद ही धातु ही स्था को तिष्ठादेश होता है कोई सूत्र मालूम है हाँ, तिष्ठी बनता है समब प्रविभ्य कितने से में है सम अव चार से साधात्व से आत्मनिपद है तो केवल तिष्ठ सम लगाएंगे तो संतिष्ठते वहाँ आत्मनिपद पर प्रयोग करेंगे तो ठीक होगा इसी प्रकार अवतिष्ठते अवतिष्ठते नहीं होगा अवतिष्ठते प्रतिष्ठते वितिष्ठते ये चार उपसर्ग से पर धातु से आत्मनिबद्ध हो जाता है उपसर्ग नहीं होगा तो क्या बनेगा तिष्ठते बनेगा तिष्टि बनेगा संतिष्ठते ये कहाँ किस लकार के रूप है लीट में क्या बनेगा इसका ये संतिष्ठते का एक लकार का एक रूप लिखकर दिखाओ तो जिसका संतिष्ठा बनता है उसका लेट में क्या बनेगा लूट में लेट में क्या बनेगा आज बरंदा में बैठने वाले की परीक्षा होगी संशोधन करो मालूम तो हाँ संशोधन करो गलती है तो संशोधन करो वरंदा में बरना में जो बैठा और कोई है कितने लिखा है कितने लिखा है विशेष परीक्षा है दिखाओ कितने दिखा है, देखा। <laughs> देखा है? लाओ जितने जितने देखा तो भेज दो नहीं तो ले आओ हाँ क्या है कितने लिखा है शुक्रम बार कोई है लिखा नहीं जल्दी ले ये हलनते ठीक है ये भी ये तो ठीक से संतिष्ठते लट क्या बना संति धातु क्या है तो क्या बनेगा का पहले बनो श्था, श्था, ए अभ्यास में क्या कार्य होगा सर पूरा खे रस हो जाए क्या रहेगा तो स्था अगर ए कैसे तो लग गया क्या बनेगा सम संतस्ते सं, लिटी में क्या बनेगा संतस्थे लूट में धातु क्या है लूट में क्या बनेगा स्थाता सम पहले जोड़ दो क्या बनेगा संस्थाता लिटी में क्या बनेगा संस्था से तो लूट में क्या बनेगा संतिष्ठताम तिष्ठते बना संतिष्ठता लंग में क्या बनेगा समतिष्ठत साम के पहले अटैकम हो क्या असंतिष्ट तो सम के धातु है तो अटैगम होगा तो सम के पहले होगा सम के बाद होगा तो क्या बनेगा समतिष्ठ तो विद्र में क्या होगा समय नहीं संतिष्ठ है तो असली में संस्था इस शिष्ट स्थाशिष्ट समा संस्था शिष्ट और लुंग में पहले सम छोड़ कर क्या बनेगा नहीं कैसा तो लगे हाँ स्था घो ऋच ये विशेष है सिचकित होता है स्था तो ये हो जाएगा सिचकित उनसे प्रस्वादात लोप हो जाएगा अस्थित्व बनेगा सम दो क्या बनेगा समस्थित क्या बनेगा समस्थित स्थ था एक ऋच हो जाता है सिचकीत हो जाता है गुण नहीं होगा हस्वादात लोप हो जाएगा अस्थित समोड़ दो समस्थित अलिंग में समोड़ दो समस्ता अपहन वे ज्ञान धातु ज्यां। से आत्मन पद होगा ये परसन पद हुए जाना थी। सतम अपजानीते जानित अपजानीति क्या अपलाप करता है सौ रुपया लिया क्या नहीं नहीं लिया नहीं मेरे पास नहीं नहीं तो नहीं दिया सतम अप जानी ते अपन ज्ञ अकर्म का चकर्म धातु से भी आत्मनिपद ज्ञान धातु से सर्पिशो जानी ते सर्पिशो जानीते में यहाँ ज्ञान धातु आत्मनिपद वहा जानी ते सर्पी घृत है षष्टियंत है सर्पिश्व जानते में यहाँ ज्ञो अभिदर्थ से कर्ण के सूत्र है ज्ञो अभिदर्थ से करणे ज्ञान धातु से ज्ञानार्थ का नहीं होगा तो कर्ण में षष्टि हो जाती है ऐसा सूत्र ज्ञो विदर्थ से ऐसे षष्टि हुई सर्पिश जानते का अथ प्रवृत्त होता है ये प्रवृत्त होता है धातु अर्थ ज्ञान धातु का तो अर्थ दिया सर्पिश्व उपाय न प्रवर्तित्यर्थ सर्पिषा उपायन प्रवर्तित सर्पिसे घृ घृत तृतीया सर्पिषा तो ष्ठी तो हो गया सर्पिषो में जो अबिदर्थ से कर्ण सूत्र से तो सर्पिषो उपाय नवर्त यहाँ प्रवृत्त होता है प्रवर्तते धातुअकर्मक होने से अकर्मकाच आत्मनिर्भर हो गया स प्रवृत्त से उदस्र सकर्मका उद से धातु से आत्मनेपद होगा सकर्म का उदश्चर उद उत्पूर्वक चर धातु से उत्पूर्वक चर धातु से आत्मनेपद कौन से उच्चरते बन गया धर्म उच्चरते ये सकर्म के धर्म उच्चरते का अर्थात उल्लघ्य ग्छति धर्म को उल्लंघन करके चलता है तो धर्म उच्चरते कहीं यदि चर धातु परसम होगा तो ये सूत्र लगेगा उदस्चरस कर्म का तो लगेगा ऐसा अकर्मक होगा तो यदि चर धातु अकर्मक होगा तो उदस्रसकर्म का तो लगेगा अकर्म कैसे बाष्पम उच्चरति बाष्पम उच्चरति बाष्प ऊपर जाता है उसका कर्म क्या है उच्चरति का अर्थ ऊपर जाता है ऊपर जाना ही कर्म ऊपर जाना ही हो गया धातु के अर्थ में आ गया अब कोई कर्म है बाष्प ऊपर जाता है ऊपर जाने का तो उच्चरती उच्चरते में उच्च भी आ गया ऊपर आ गया अब कोई कर्म है कर्म धातु अर्थ में संग्रहित हो जाने से अकर्म को अकर्म को हो तो वहाँ आत्मनिपद सूत्र नहीं लेगा और दुश्चरस अकर्म का आता नहीं लग क्या बनेगा बाष्पम उच्चरती उच्चरते नहीं होगा अधर्मम उच्चरते धर्मम उच्चरते बाष्पम उच्चरती इसमें क्या भेद मालूम है यहाँ धर्म कर्म है करता है धर्मम उच्चरते में धर्म क्या है का बाष्पम उच्चरते में बाष्प करता है बाष्प करता है बाष्पम उच्चारति बाष्प ऊपर जाता है धर्मम उच्चरते में धर्म ऊपर नहीं जाता है कोई व्यक्ति धर्म को, को उल्लंघन करके जाता है तो कर्म होने से सकर्मका तो उदस्र सकर्मकात् तो आत्नबद्ध धर्मम उच्चरते और बाष्पम उच्च रत में आत्नबद्ध क्यों नहीं हुआ आतनबद्ध हुआ नहीं बाष्पम उच्चारति में क्यों नहीं होगा अब कर्म के सकर्म का नहीं है समस्त समयतात्पूर्वक चर धातु से आत्मनिपद हो जाएगा सम चर की अनुभूति है देखो पुरुष सूत्र एक तीन तेपन है चौवन है चर धातु से समपूर्वक चर धातु से आत्मनिपद होगा किंतु तो कैसे होना चाहिए तृतीयुक्त तृतीयांत तृतीया है विभक्ति तृतीय से प्रत्येयक ग्रहण तदंतग्रहण तृतीयांतुक्त युक्त शब्द से युक्त होने पर युक्त होने, होने पर हो जाएगा संपूर्वक चर धातु से आत्मनपद रथन संचरते रथ न तृतीय है तृतीयुक्त होने से संपूर्वक चरधातु से आत्मनपद होगा रथ संचरते रथे नचरते केवल कहीं तो संचरती रथन जड़ दिया तो रथे न संचरती दान्च सातुर्थ्य दान्च आत्मनिपद होगा तृतीयुक्तात्व की अनुभूति दान्च सापूर्क सम तृतीयुक्ता की अनुभूति दान दानदात से आत्मनिपद हो जाएगा तृतीयुक्ता तृतीया कैसे होना चाहिए सातुर्थ सा तृतीया यदि चतुर्थ में हो तो तृतीया हो किंतु चतुर्थी अर्थ में हो दान धातु से धाषे दान दानदा देना के लिए संपूर्वा दान तृतीयांतुक्ता उत्तर सैद तृतीया चे चतुर्थ्य सम पूर्वक दान धातु से आत्मने पद होगा वो तो दान कैसे होना चाहिए समस्त तृतीय युक्ततात्वूति समपूर्वतः आ गया समस्त से दान सूत्र में आ गया फिर तृतीयुक्ता तो क्या अर्थ है तृतीयांत युक्तात् तृतीयांत शब्द से युक्त किस धातु से दान धातु से और पूर्व में क्या होना चाहिए समपूर्वक तृतीयांत युक्त दान धातु से क्या होगा आत्मनिपद उक्तम से उक्तम मतलब आत्मनिपदम से आप किंतु तृतीया कैसे होना चाहिए चतुर्थी अर्थे तृतीया चे चतुर्थी यदि तृतीया भी होती चतुर्थी के अर्थ में हो तभी ये सूत्र लगेगा एक वार्तिक है टिप्पणी में दे, देखो अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ अर्थे तृतीया अशिष्ट व्यवहार में दान धातु का प्रयोग किया तो चतुर्थ में तृतीया होती है दास्या संयक्षते कामी को कामी पुरुष दासी को कुछ धन देता है संयक्षते दान धातु को सम आदेश हो जाता है पा ग्राहमा दान दृश्यति यक्ष आदेश होता है तो दासी को धन देता है गलत तो उद्देश्य से अशिष्ट व्यवहार में कुछ अशिष्ट उद्देश्य से देता है वो दान धातु का क्या हुआ अशिष्ट व्यवहार है दान प्रयोग चतुर्थ अर्थ तृतीया वो देता है धन कुछ देता है दे, देता है तो दान धातु के प्रयोग में दानार्थ में चतुर्थ चतुर्थी होनी चाहिए किंतु चतुर्थी संप्रदान संप्रदाय चतुर्थी नहीं करके यहाँ तृतीया हो गई दास्य ही चतुर्थ नहीं हुआ क्योंकि ये दान दान नहीं है वो तो अशिष्ट व्यवहार गलत काम के लिए देता है इसलिए यहाँ चतुर्थ अर्थ होगी देता है उसको संप्रदाय है किन्तु चतुर्थी अर्थ में तृतीया होगी गई के शिष्ट व्यवहार है दान प्रयोग है चतुर्थी अर्थ है तृतीया दान धातु का प्रयोग दातु दधाती कहेंगे तो नहीं होगा दान धातु का प्रयोग करने से चतुर्थी अर्थ में तृतीया होगी तो दास्या यहाँ क्या भी होती है किसी अर्थ में चतुर्थी अर्थ होगी और उसके आगे संयक्ष में सम है यक्ष में धातु क्या है हाँ दान है यक्ष धातु नहीं दान धातु को हो गया किस तरह तो से पाघ्रा बाग, दान देशते ये आत्मनिपद हो गया संयक्षते में आत्मन हो गया तृतीयुक्त है संपूर्ण और जो तृतीय दास्या है वो तो चतुर्थी अर्थ तृतीया है चतुर्थी तृतीया करने के लिए वार्तिक है क्या वार्तिक असिद्ध व्यवहार दास्यात्तर अशिष्ट व्यवहारे चतुर्थत तृतीय हुई इसलिए यहाँ सहिष्छते में आत्मनिपद हो गया नहीं तो यक्ष धातु से यक्षति बनेगा सहय्क्षते हो गया पूर्ववत सन पूर्वत सन क्या है सान प्रत्यय करने के पहले जो धातु आत्मनिपद है आगे सान प्रत्यय करेंगे सन किसूत्र से होगा धातु कर्म हाँ तो आत्मनिपद से सान करेंगे तो सनअंत भी आत्मनिपद होगा पूर्व सन है सन पूर्व यो धातु तेन तुल्यम सनअप्य आत्मनिपद सियात सन सन पूर्व यो धातु सन के पहले जो धातु जिस धातु के आगे सान हुआ सन प्रत्ये धातु के आगे होता है धातु कर्मण समान करते का इच्छा है बा संत्य के पहले क्या रहेगा धातु सन पूर्व यो धातु तेन तुल्यम जिस धातु यदि धातु से आत्मनिपद होता था तो उसके समान सनन्तादे आत्मनिपद से आत्म यदि सनअत के पहले परस था तो हाँ पूर्ववध सन से तो लगेगा उसके बराबर सनन्त से आत्मनिपद हो यदि पहले परसमबद्ध था उसके बराबर सन्नन्त से आत्मनिपद होगा सनन्त से आत्मनिपद होगा तो उसके बराबर होगा नहीं होगा अर्थात पहले यदि आत्मनिपद है तो सन्नत तो से भी आत्मनिपद होगा आत्मनिपद धातु से सहन करेंगे तो पूर्ववन से आत्मनिपद होगा यदि परस्रमप धातु से सहन करेंगे गम धातु से सहन करेंगे गम धा से सहन करेंगे तो वहां पूर्ववध सन से आत्मनिपद होगा क्योंकि पूर्व तो परस्रम पद है से आत्मनिपद नहीं होगा तो जिगम ही बनेगा गम से सहन करे तो क्या बनता है जी गिषति गंतुम इच्छति जी गमी सती पठित पठी सती तो किंतु जो सहन के पहले जो धातु आत्मनिर्पद उसे सन्नत करेंगे तो सन्नता आत्मनिपद से ऐ ध धातु आत्मनिपद या किस सूत्र से धातु अनुधात आत्मनिपद क्या रू बनता है ए धते बनता है ए धातु से सहन करेंगे क्या सूत्र किस सूत्र से धातु कर्मण धातु सकर्म क्या अकर्मक है अकर्म को उसे सन होगा हुँ? धातु कर्मण समान कृति का दीक्षा है कर्म है हैं एध धातु अकर्म को तो धातु कर्मण से सन होगा धातु से कर्म किसका होना चाहिए इच्छा का कर्म ए धातु का कर्म नहीं इच्छा का कर्म इच्छा का कर्म क्या है ए धनम वृद्धि ए धातु का जो अर्थ वो इच्छा का कर्म ए तुम इच्छा बढ़ना चाहता है इच्छा का कर्म है इच्छा का कर्म है क्या है बढ़ना ऐनम ऐातु एद का अर्थ तो सन होगा हाँ धातु कर्मण स धातु कर्म समान क्या जो चाहता है इच्छा का कर्ता है चैत्र इच्छा का कर्म है ए धन वृद्धि दोनों का करता है स्वयं बढ़ना चाहता है स्वयं वृद्धि चाहता है अपना तो धातु करता और कर्म इच्छा का कर्म हो गया एध धातु उसका करता भी चैत्र तो इच्छा का कर्म ही कर्म ऐध उसका करता है इच्छा करने वाले और इच्छा का कर्म का करता दोनों है चैत्र एध धातु से सान हुआ किस सूत्र से ऐधा के सहन होने पर एध धातु सेठ है सहन को ईट हो गया ये धी सेंगे किस सूत्र से संयंग से किस को होगा एकाच प्रथ आजाद द्वितीय से इधर तो आजादी है ना नहीं आजादियों से द्वितीय एकाच हो द्वित होगा धीस धीस को द्वित होगा एक, तो एक, एक छोड़ करके ये अलग हो जाएगा धीस दिस धी पूर्व अभ्यास अभ्यास किसकी होगी धीसी हलाई से अभ्यास में क्या रहेगा धी अभ्यास से चर्च क्या होगा दि धि धी स क्या हो गया ए दि धी स आदेश प्रत्योग क्या हुआ ए दी धी स हुआ अच्छा हाँ तो आत्म तो, पद करना आदेश प्रत्योग कर दिया ए दी धी सते दी धी सतेह ये अलग हो गया ए दी धी सतेह यदि में क्या हुआ पहले धातुपद होने से होने के बाद भी से आत्मनिपद हुआ एदी धीशाते, एदी धीशाते, एदी धीशाते बने अलंता अलंता एक बनेगा धल परो जलादि सं हाँ ईको जल ई सलन था हल पर ईख से पर हल हल से पर झल आदि की तो हो जाएगा विष प्रवेशन धातु विष धातु से सहन करना सन होगा विष धातु परसमपति आत्मनिपति पर नीपुर का विष धातु होगा तो क्या होगा किस से नीपुर का विष धातु से सहन करना सन करने पर अभी आत्मनिपद हो गया परस होगा आत्मनिपद होने से सनअ से भी पद हो जाए सन करने के पहले निपुर विष धातु से आत्मनिपद होता है पता है ना नहीं तो सन करने पर भी आत्मनिपद होगा नि विष स नि विष सनय से हो जाएगा किसको दित्त होगा विष बीस अभ्यास में बी रहे हलाई से सोगा निविवी स विष होने पर विष के आगे स ही सह है कीत हो जाएगा इस सूत्र से हलंताच हलंत हुलन्त से पर विष के विष में के है ईक से पर हल सकार उससे पर सन प्रत्यय अनिर्धातुन से जलादिशन कीत हो गया कीत होने से पुगंध गुण नहीं हुआ और विष के सकार क्रश व्रश्य मृजराज भाज सह हो जाएगा आगे सड़ोक शिष्य को आदिश्य प्रत्यय हो क्या बनेगा निविविक्ष क्या।, क्या बना की धातु संज्ञा के सूत्र से आत्मन पद निवीक्षते निविविक्षते क्या अर्थ होगा निवेश ने